शिव पुराण वायवी संहिता उपमन्यु कहते हैं श्री कृष्ण यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला क्रम बताया है जो उत्तम तो है ही उसमें क्रिया जप तप और ध्यान का समुच्चय भी है अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन होम जप ध्यान तप और दान में महान कर्म का वर्णन करता हूँ मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे अन्यथा इष्ट सिद्धिकारक कर्म भी फलत नहीं होता मंत्र सिद्ध कर पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे उस प्रतिबंधक का जहां निवारण किया जा सकता है कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश अधिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है जिस पुरुष को विश्वास न हो वह अहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता क्या कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है प्रतिबंधक को दूर कर दिया है मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए रात में हविष्य भोजन करें खीर या फल खाकर रहे हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उन्हें मन से भी न करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहे इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लिप कर वहाँ बिछे हुए भद्रासन पर कमल अंकित करे जो अपने तेज से प्रकाशमान हो वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो उसमें आठ दल हों और केसर भी बना हो मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अर्मा आदि सब सिद्धियों की भावना करे फिर उस पर रत्न का सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सदाशिव का आवाहन और पूजन करें, फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावना में मूर्ति का निर्माण करें, जिससे चार भुजाएं हैं और चार मुख हैं, वह सब आभूषणों से विभूषित हो उसे व्याघ्र चरम पहनाया गया हो उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा उठा रही हो उसने अपने दो हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष दो हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने चार हाथों में त्रिशूल परशु खड्ग और वज्र लिए हों और बाएं चार हाथों में पास अंकुश खेठ और नाक धारण करती हो उसके अंग कांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र धारण करती है उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है दक्षिणवर्ती मुख नील नीलवेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है उत्तरवर्ती मुख मूँगे के समान लाल है और शिविर की नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल सौम्य तथा चंद्रकला धारी है उस मूर्ति के अंक में पराशक्ति माहेश्वरी शिवा आरूप है उनकी अवस्था सोलह वर्ष की सी है वे सबका मन मोहने वाली है और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात है